बी पास कर नरेंद्र ने बीएल पढ़ना शुरू किया परंतु थोड़े ही दिनों के भीतर अट्ठारह सौ ईस्वी के प्रारंभ में उनके पिता चल बसे पिता की जैसी अच्छी आमदनी थी वैसा ही खर्च भी असीमित था अतः मुक्तहस्त विश्वनाथ परिवार के लिए कुछ नहीं छोड़ गए इस संकट के समय नरेंद्र के पिता के आश्रम आश्रय में पड़े सगे संबंधी नी काट गए और कुछ ईर्ष्यालु नातेदार मौका देखकर उनकी सारी संपत्ति हड़पने का कुचक्र रचने लगे भविष्य में जो दरिद्र नारायण सेवा का प्रवर्तन कर विश्वबंद होने वाले थे संभवतः उन्हें दरिद्रता का साक्षात अनुभव कराने के लिए ही इस परिस्थिति का निर्माण हुआ था परंतु यह शिक्षा बड़ी ही कठोर थी बड़ी मर्म थी जिनके परिवार का मासिक खर्च एक हज़ार रुपये था जिनकी कृपा दृष्टि पाने को कितने ही लोग लालायित रहा करते थे वे ही नरेंद्र आज मोटे कपड़े पहनने खाली पेट और नंगे पैर कॉलेज जा रहे हैं धनाभाव में ही जो जन्मे और पले हैं वे निर्धनता को ठीक ठीक नहीं समझ पाते परंतु जिसे बिना कारण अचानक ही संपन्नता से वंचित होकर भूखे दिन काटना पड़े माँ तथा तो भाई बहनों का कुंभलाया चेहरा देखकर आंसू रोकते हुए मुंह फेर कर चले जाना पड़े वही समझ सकता है कि दारिद्र दोषी गुणराशिनाशि कथन में कितनी सत्यता है कई बार घर में अभाव देखकर नरेंद्र निमंत्रण का बहाना करके बाहर चले जाते थे और निराहार ही बिता देते थे मौका पाकर महामाया ने भी अपना जाल फैलाया एक धनवान महिला ने संदेश भेजा कि नरेंद्र चाहे तो उनकी संपत्ति लेकर अपनी दुर्वस्था दूर कर सकते हैं तिब्र अवज्ञा तथा कठोरता के सहारे वे इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए परंतु घर में फैले इस अभाव से उनकी माता भुवनेश्वरी देवी तथा विचलित तक विचलित हो गई एक दिन प्रातःकाल भगवान का नाम लेते हुए नरेंद्र विस्तर से उठ रहे थे कि सुनकर माँ बरस पड़ी चुप रह बचपन से ही तो तू भगवान भगवान की रट लगाए हुए है पर तेरे भगवान ने ही तो आज यह दिन दिखाया माँ की तीव्र मनोव्यथा की चोट से आहत पुत्र का हृदय भी इस समय समस्या की ओर आकृष्ट हुआ और ईश्वर के प्रति अभिमान से भर उठा नरेंद्र गुप्त रूप से कोई भी कार्य करने में अक्षम थे अतः वे युक्ति तर्क के साथ अपना ईश्वर के प्रति अविश्वास का भाव मित्रों के सम्मुख व्यक्त करने लगे एक कान से दूसरे कान में फैलती हुई यह बात क्रमशः विकृत होती गई अफवाह फैली कि नरेंद्र नास्तिक हो गए हैं और संभवतः कुसंगति में पड़ गए हैं कलकत्ते के भक्तों ने भी यह बात सुनी उनमें से कोई कोई नरेंद्र से मिलने आए और संकेत संकेत ने समझा दिया कि जो कुछ उन्होंने सुना है वह पूरा पूरा सत्य न होने पर भी उसका काफ़ी अंश विश्वसनीय है ये लोग मुझे इतना नीच समझ सकते हैं यह देखकर नरेंद्र के स्वाभिमान को पक धक्का लगा अभिमान के कारण वे पाश्चात्य दर्शन के आधार पर कहने लगे ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित नहीं किया जा सकता और दंड के भय से ईश्वर में विश्वास करना दुर्बलता है भक्तों ने यह धारणा बनाकर कि नरेंद्र का स्पष्ट ही हो चुका है और नरेंद्र भी यह जानकर आनंदित ही हुए धीरे धीरे ये सारी बातें ठाकुर के कानों में भी पहुंची परंतु जगन के आदेश निर्देशों पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहने वाले श्री रामकृष्ण ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा चुप रहो मूर्खों माँ ने कहा है कि वह कभी ऐसा नहीं हो सकता फिर कभी ऐसी बात कहो तो तुम लोगों का मुंह नहीं देखूँगा नरेंद्र घर में अन्न की व्यवस्था करने के लिए कुछ व्यवसाय की तलाश में घूमने लगे एक दिन वे थक कर चूर हो और शायद उससे भी अधिक मानसिक क्लांति से लौटते हुए सोच रहे थे शिव के इस संसार में अशिव की ऐसी तांडवलीला क्यों हो रही है ईश्वर के न्याय राज्य में इतना अन्याय क्यों है भूख से दुर्बल शरीर के एक पग भी आगे बढ़ने से इनकार कर देने के कारण वे निकट के एक मकान के चबूतरे में संज्ञा शून्य हो जड़वत पड़े रहे बाह्य ज्ञान कब तक था उन्हें पता न चला परंतु दैवी शक्ति के प्रभाव से अदर के सभी आवरण एक एक करके हटते गए और उनकी सारी समस्याएं दूर हो गई इसी भाव में सारी रात बीत गई पौ फट रही थी तब नरेंद्र निद्रा से उठे यद्यपि उन्हें बाह्य जगत में अपनी आंतरिक प्रशांति का कोई भी आभास नहीं मिला फिर भी वे अमित बल और अदम्य विश्वास के साथ घर लौटे और पुनः जीविका की खोज में महानगरी के राजपथ पर निकल पड़े इस प्रकार माँ और भाइयों के प्रति कर्तव्य पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ नरेंद्र नाथ ने कुछ दिनों तक विद्यासागर के बहुबाजार स्थित विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया तत्पश्चात भी कुछ दिन अटर्नी का काम सीखने के प्रयास में लगे परंतु धनाभाव के कारण उसे छोड़ने को बाध्य हुए इसी बीच कुछ पुस्तकों का अनुवाद करके तथा तो अन्य अनेक उपायों द्वारा भी वे परिवार की भरण पोषण की व्यवस्था का प्रयत्न कर रहे थे